श्रावण मास महात्म्य अथ प्रथमो प्रथम्याय ईश्वर मास श्रावणस्के महात्म्य का वर्णन वाच शौनक सूत उच सूतुत महाभाग्यसशिष्यश कल तदीय बदला भोजानाख्या शुण्वता जायते भूय श्रवणेख्या प्रवर्धते सोनक बोले हे सूत, हे सूत, हे महाभाग हे व्यास शिष्य हे अकलमस आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है अभी तो फिर फिर सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है कार्तिकस्य से महात्म्यम तुलासं थे दिवाकर माघ मास्य महात्म्यम वैशाखमास महात्मं तथा मे सगतेरव त्र तत्र ते धर्मा कथिता सर्वस्योप्यधिकिमासचेव संत धर्म ईश प्रिय नि तम कथे सांप्रत युवा पुनरने स्रोतमीक्षा नो भेत श्रद्धालो स्रोतुरग्रहितुवक्ता गोप्यम नकारिएत तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म मकर राशि राशिगत सूर्य में माघ मास का महात्म और मेष राशि राशिगत सूर्य में वैशाख मास का महात्मा और इसके साथ उन उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमा में कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो उसे आप अवश्य कहिए जैसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए सर्वे भवतो वाक्य गौरवातम तो नोप्यम बे भवदग्रे तो किंचन सूजी बोले हे मुनियो आप सभी लोग सुने मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ आप लोगों के समक्ष कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है अदाम्भिक्यम तथा अस्तिक्यम असठत्व सुभक्ति सुषुष्व विनित ब्रह्मणत्व सुशीलता ध्रुवत्म च शुचि तपस्वि एकख्या का गुण श्रोत प्रकृतिता दुष्ट तत्व्यत दमृहित होना आस्तिता का परित्याग उत्तम भक्ति सुनने की इच्छा विनम्रता ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता सुशीलता मन की स्थिरता पवित्रता तपस्विता और अनुसूया ये श्रोता के बारह गुण बताए गए हैं वे सभी आप लोगों में विद्यमान है अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ सनत्कुमारों मेधा भी धर्म जिज्ञास ईश्वरम परिप प्रक्ष भक्त्या परमयतायुत एक समय प्रतिभाशाली कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर अर्थात भगवान शिव से पूछा कुमार वाच देवदेव महाभाग योगी ध्येय पदाबुज व्रतानि ने बहु सत्व श्रुता धर्म से तथा श्रोत मेक्ष वर्तते थात द्वादस्वी था मसे सुमास श्रेष्ठतमो तव प्रीति कौत्यंत सिद्धिदर्वकर्माण अन्मासे कृत कर्म तदेवास्मत यधि सदनंदफलम देवर्हसी त्रत्यान सर्वधर्माश्च लोकानुग्रह काम ययाम संवंत कुमार बोले योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, देव हे महाभाग हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की एक अभिलाषा है बारहों मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ आपकी अत्यंत अत्यंत प्रीति कराने वाला सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो हे देव उस मास को बताने की कृपा कीजिए साथ ही लोकाुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए ईश्वर उच सन कुमार भक्ष्या सुगोप्यम अप्रत शुश्रूषुन भक्त चीतस्मे विधिंदन ईश्वर बोले हे संत कुमार मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा हे सुव्रत हे विधि मैं आपकी श्रवणेच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हो द्वादस्वी मासे शुश्रावण मेति वल्लभ द्रवणारह ना श्रावण मत श्रवण अक्षम श्रवणक्ष श्रावण स्मृत यवणमात्रेण सिद्धिद श्रावण्यत स्वच्च न भूल्यो न भाईति ततः स्मृत बारह मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है इसका महात्म्य सुनने योग्य है अतः इसे श्रवण कहा गया है इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है इसके महात्म के मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है निर्मलता गुण के कारण यह आकाश की सदृश है इसलिए नभा कहा गया है त्रत्यधर्मगणना कर्त क कर शुआवि सर्वतो य फल वक्त चतुराशो द्रष्टुम यहात्म्यम सहस्राक्षो भवदृषा अनंतो यु किं कि कोप्य द्रष्टुम वक्न क्षम इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी चार मुख वाले हुए जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र हजार नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग दो हजार जिह्वाओं से संपन्न हुए अधिक कहने से क्या प्रयोजन इसके महात्म को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है एक तत्कला मुन लभंते नहनिमाचका सर्व्रतम अयस्र्वधर्मय तथा नई कोपी वा सरो व्रत शून्य प्रदीक्षते रायण तिथिय व्रतव्योत्रिवई हे मुने अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो इस मास में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं अत्रोचते मैयादवादो नोत्र आर्त्य जिज्ञासर्भक्त चतुर्विधर से व्यवेष्ट कांक्ष इसके महात्म के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है आर्तो जिज्ञासु और भक्तों अर्थ की कामना करने वालों मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों ब्रह्मचर्य गृहस्थवान सन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण में व्रता अनुष्ठान करना चाहिए सनत कुमार वाच भगवया प्रोक्त व्रत शून्यो नवासर तिथिप्यत्र तन्म्य सत्यम सनत कुमार बोले हे भगवान सत्तम आपने जो कहा कि इस मात में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है तो आप उन्हें मुझे बताएं। बताए कषा तिथ किं व्रत सस् कि व्रत त्र तारी कह फल कीदृशो विधि केंचीर्ण उद्यापन विधि प्रधानमंत्री पूजन क्चाध को तो देव पुत्र पूज्य सामग्री पूजन से का कश्य व्रत काल तत्सर्व कथ प्रभू किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है उस व्रत का अधिकारी कौन है उस व्रत का फल क्या है उसकी विधि क्या है किस किसने उस व्रत को किया उसके उद्यापन की विधि क्या है प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है उसका देवता कौन है उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए पूजन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और कृष्णव्रत का कौन सा समय होना चाहिए हे प्रभो वह सब आप मुझे बताएँ तत्प्रिय कथम मास पवित्र के नेन्वताे कुतो भवत अस्माससे च के धर्मा अनुष्ठे व समाचक्ष्वा यह मास आपको प्रिय क्यों है किस कारण यह पवित्र है इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं हे प्रभो यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं, हे कृपालो मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए आप कृपा करके बताएं रवौ सोमे भौम वारे बुधेश शनैश्चर नैवा वापी तस्वे विभोम रविवार सोमवार सोमवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए हे विभो व सब मुझे बताइए सर्व आदिभूतस्वाम आदिदेवस्तः स्मृत एक क्या विधि बाधाभ्याधी यहां अन्य सां अल्पदेवत्वान्न महादेवस्तः स्मृत देवत्रेय स्वस्थे उपरिया आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं अतः आपको आदि देव कहा गया है जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प अल्पदेवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है शिवस्व शुभरणा भर तव तो चादिदेव प्रमाण शुक्लर्ण कृत शुक्लर्णेन्दे वर्णा श्युर्विकृति गर्पूर गौरस्व आदिदेवस्तो तो कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है अन्य वर्ण विकृत है आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं अतः आप आदिदेव हैं गणपत्याधारभूतान्मूलाधारा चतुर्दलाष्ठानिधात पद्म छठ चत तला ब्रह्म देवता मणिपुरा दसुंडला मंडला विष्णुवधिष्ठिता ब्रह्म च मुख्यता गणपति के अधिष्ठान रूप चार दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप छह दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप दस दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है एक पंचायतन पूजनम जायतेन्या सूरे चंभवे न ही सर्वथा हे देव एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है स्वयं शिवस्तम शक्ति गणपति दक्षिणो राणी सूर्य हृदय भक्तरा स्वयं शिव हैं आपकी बाई जांग पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा दाहिनी जांग पर गणपति आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है अन्नस्य से ब्रह्म रसात्मरेरअी भोक्तृत्वाच तवे शान श्रेष्ठ संशय अन्न के ब्रह्मारूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण ऐसान आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है विरक्त शिक्षय शमशाने पर्वते स्थिति शालो पौरुषे उत्ता सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप स्मशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं पुरुष सुक्त में उता मृतत्व से इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य है ऐसा महर्षियों ने कहा है जगत संहारे नितम गले महाप्रलय चमह धकूप पतने हेतु भवान जगत का कालाहार करने वाले हाला हल को गले में किसने धारण किया महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था संसार रूप अंधकार कूप में पतन के हेतु काम देव को किसने भस्म किया आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है जन्म मत एक तुक्ष प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं श्री स्कंदपुराणे ईश्वर सनत्कुमान महा महात्म प्रथम